अब विक्रांत के लिए काफी मुश्किलें हो रही थी अगर गाड़ी नहीं रुकी तो कुछ ही देर में वो नीचे जमीन पर आ जाएगा इस समस्या से निकलने के लिए विक्रांत ने तुरंत ही अपने खास फ्रॉग्रेंस टूल को एक्टिवेट कर दिया इस टूल को एक्टिवेट करते हुए वहां पर पहले तो कुछ जलने की स्मेल आनी शुरू हुई लेकिन फिर थोड़ी ही देर में ये जलने की स्मेल इतनी भयानक और दमघोटू हो गई की सांस लेना भी मुश्किल होने लगा हालांकि वो लड़की गाड़ी में बैठी हुई थी लेकिन फिर भी उसके कार की खिड़की खुली हुई थी जिस वजह से उसके नाक में यह स्मेल जानी शुरू हो गई थी कुछ ही सेकंड में यह स्मेल इतनी भयानक हो चुकी थी उसके लिए गाड़ी में बैठे रहना मुश्किल हो गया था वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही थी पहले तो कुछ देर तक वो नाक को बंद करके इस गंध से बचने की कोशिश करती रही लेकिन फिर थोड़ी ही देर में हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी अब उसने गाड़ी को लेफ्ट राइट में घुमाना भी बंद कर दिया था जब उससे रहा नहीं गया तो फिर उसने अपने साइड की सीट पर रखे सूटकेस को हाथ में लिया और फिर चलती गाड़ी से बाहर छलांग लगा दिया जैसे ही विक्रांत ने उसे बाहर कूदते हुए देखा तो फिर वो भी सावधानी से कूद पड़ा गाड़ी बिना ड्राइवर के हो गई और ये कुछ दूर तक सीधे जाने के बाद एक पेड़ से टकरा रुक गई गाड़ी के टकराते ही उसका बोनर टेढ़ा हो गया और उसमे से धुआं निकलना शुरू हो गया उधर वो लड़की सूटकेस लेकर सड़क किनारे लुड़कते हुए एक तरफ जाकर रुक गई उसकी आंखों और मुंह में काफी सारा धूल और धुआं जा चुका था ऐसे में वो जमीन पर पड़े पड़े ही जोर जोर से खासन लगी उधर सावधानी बरती थी में जब वो जमीन पर गिरा, तो अगले ही पल वो जल्दी से उठ कर खड़ा हो गया खड़े होकर वो तेजी से उस लड़की की तरफ भागा उसके करीब पहुंच कर उसने लड़की के हाथ से सूटकेस लेने की कोशिश की लेकिन सूटकेस के बजाय उसे अपने मुँह पर एक जोरदार पंच झेलना पड़ गया विक्रांत इस पंच के लिए तैयार नहीं था ऐसे में नाक पर जोरदार पंच लगने से उसकी नाक से खून की धार बहनी शुरू हो गई उस लड़की ने शायद पहली विक्रांत को देखा था लेकिन वो इतना समझ गई थी गैंगस्टर को फंसाया सो वो विक्रांत को देखते ही अंग्रेजी में कुछ बकने लग गई हालांकि विक्रांत को उसकी भाषा ज्यादा कुछ समझ में नहीं आई लेकिन फिर भी विक्रांत ने इतना अनुमान तो लगा ही लिया था कि ये लड़की उसे जी भर के गालियां बक रही थी विक्रांत ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ओके ओके, ठीक है बहुत अच्छा। उस लड़की को विक्रांत की बात कुछ समझ में नहीं आई सो उसने तुरंत तो ही उस लड़की के मुंह पर एक के बाद एक पंच करना शुरू कर दिया ले, ये ले। ये, ये, ये। हर एक पंच पर उस लड़की के मुंह से खून की फुहार निकल रही थी लेकिन फिर भी विक्रांत बिना रहम खाये उसके मुंह पर तब तक पंच करता रहा जब तक कि वो लस्त होकर जमीन पर पड़ नहीं गई तकरीबन 10-12 घूंसे उस लड़की के मुंह पर जड़ने के बाद विक्रांत ने रुककर लंबी लंबी सांस खींचना शुरू कर दिया अभी वो रुका ही था कि अचानक से उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा आकर लगा ये घूंसा इतना जोरदार था कि विक्रांत का पूरा शरीर हिल उठा इसकी मा का लग रहा है जब तक तेरी जान नहीं ले लूंगा तुझे चैन नहीं आएगा विक्रांत ने अपना दांत पीसते हुए कहा और फिर उसने अपनी शर्ट की बाहें मोड़ते हुए कहा रुक रुक तुझे। विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत से उस लड़की के मुंह पर एक जोरदार घूसा मारा और फिर उस घूसे के साथ ही वो लड़की जमीन पर लस्त होकर पड़ गई अब विक्रांत को लगा कि वो लड़की अब दोबारा से उठने और उससे फाइट करने की हिम्मत में नहीं है ऐसे में अब वो वहां पर पड़े सूटकेस की तरफ बढ़ गया वो देखना चाहता था की आखिर इस सूटकेस में ऐसा क्या है जो की ये लोग इसे साथ साथ लेकर भाग रहे जैसे विक्रांत सूटकेस को उठाने के लिए बढ़ा तभी अचानक से फिर से वो लड़की उठ खड़ी हुई और वो चीखते हुए विक्रांत की तरफ दौड़ पड़ी इसकी माँ का फिर जिंदा हो गई है विक्रांत ने हैरत में हुए उसकी तरफ देखा लेकिन अब वो जानता था कि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है और वो ज्यादा देर तक विक्रांत के आगे नहीं टिक सकती ऐसे में विक्रांत फिर से उससे भिड़ने में लग गया विक्रांत ने फिर से अपनी मुठ्ठी बांध ली और फिर एक जोरदार घूसा उसके पेट में दे मारा और फिर अगले ही स्टेप में उसने अपनी लात से उस लड़की की दोनों टांगों के बीच में जोरदार प्रहार कर दिया अब तो शायद वो दोबारा उठ खड़ी होने के लायक नहीं बची थी उसके मुंह से खून की फुहार निकल उठी और फिर वो खड़े खड़े ही जमीन पर गिर पड़ी विक्रांत ने नोटिस किया कि जमीन पर गिरने के बाद उस लड़की ने अपने जेब में से कुछ कैप्सूल टाइप का निकाला और इसे अपने मुंह में रख लिया उस कैप्सूल के मुंह में रखते ही उसकी आंखें पलटनी शुरू हो गई विक्रांत उसका चेहरा देखकर तुरंत समझ गया कि उस लड़की ने पॉइजन खा लिया है वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी अच्छा बेटा इतनी आसानी से इतनी आसानी से तो नहीं मरने दूंगा तुम्हें विक्रांत ने मन ही मन कहा और फिर उसने तुरंत अदृश्य शक्ति के दिए हुए एंटीडोट टूल को एक्टिवेट कर दिया उस टूल से वो किसी के भी शरीर में फैलने वाले जहर के असर को खत्म कर सकता था पांच मिनट बाद वेलिंगटन में विक्रांत इस वक्त वेलिंगटन में स्थित इंडियन एम्बेसी में बैठा हुआ था इस वक्त वो एम्बेसी के ऑफिस के भीतर एक खिड़की की तरफ बैठकर गर्मा गर्म कॉफी का आनंद ले रहा था वो काफी गहरी सोच में डूबा हुआ था भले ही लैंडिंग आइलैंड पर चल रहा फाइट अब खत्म हो चुकी थी लेकिन फिर भी अभी तक ये मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था न्यूजीलैंड और इंडिया के ऑफिसर आपस में मिलकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी अभी पूरा मामला सुलझाने में तीन से चार दिन का वक्त लग सकता है विक्रांत के दिमाग में अभी भी लैंडिंग आइलैंड पर हुई सारी घटनाएं घूम रही थी उसने कॉफी पीते हुए ही अपना फोन बाहर निकाला और फिर फोन में पड़े सीसी में नजर आ रही औरत को फिर से ध्यान से देखना शुरू किया जाने क्यों उसका चेहरा विक्रांत को काफी जाना पहचाना सा लग रहा था विक्रांत ने कॉफी की एक सिप ली और फिर पूरे घटनाक्रम को याद करने लग गया उसने गहरी सांस छोड़ी और फिर सबको समझने की कोशिश करने लगा ये जो कुछ हुआ उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था फिर भी विक्रांत काफी कुछ समझने की कोशिश करने लगा पहले वो गैंगस्टर्स फिर गन ड्रोन फिर कार एक्सीडेंट ग्रेनेड ब्लास्ट और फिर शॉटगन। ये सब किसी एक्शन फिल्म का सीन लग रहा था और खास तौर पर वो गैंगस्टर जो कि पलक झपकाते हुए एक के बाद एक लोग का मर्डर किए जा रहे थे आज तक विक्रांत ने किसी को इतनी निडरता से किसी को मर्डर करते नहीं देखा था ये तो अच्छा हुआ कि विक्रांत के पास अदृश्य शक्ति की ताकत थी और उसके पास कई सारे टूल्स भी थे जिसकी वजह से ही वो उन लोगों के सामने कुछ देर तक टिक पाया, वरना उन लोगों ने तो शुरू में ही विक्रांत को मौत की नींद सुला दिया होता जंगल में जब उस औरत ने पॉइजन वाला कैप्सूल खा लिया था तब उसके बाद विक्रांत ने अपने स्पेशल एंटीडोट टूल का इस्तेमाल करते हुए उसे बचाने की कोशिश की हालांकि विक्रांत ने उसकी जान बचा ली थी लेकिन फिर भी वो अभी तक होश में नहीं आ सकी थी वहां जंगल में उस लड़की के भोजन खाने के कुछ देर बाद ही वहां पर पुलिस की गाड़ी पहुंच चुकी थी पुलिस को आता हुआ देखकर विक्रांत तुरंत ही वहां से निकलने की कोशिश करने लगा वो उस लड़की को अपने साथ तो लेकर नहीं जा सकता था इसलिए उसने उसे वहीं छोड़ दिया और अपने साथ सूटकेश लेकर वहां से निकल गया वहां से निकलने के बाद उसने तुरंत ही मिस्टर आशुतोष सोनी द्वारा भेजी गई प्राइवेट सिक्योरिटी टीम से कॉन्टेक्ट किया और फिर तुरंत ही उसने स्वाति से भी कांटेक्ट करके उसे प्राइवेट सिक्योरिटी टीम से मिलने के लिए, के लिए कह दिया वाकई में मिस्टर आशुतोष द्वारा भेजी गई प्राइवेट सिक्योरिटी टीम काफी पावरफुल थी वो लोग लैंडिंग एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे हुए थे और वहां से विक्रांत और स्वाति को उन्होंने एयरलिफ्ट करके सीधे ही वेलिंगटन में इंडियन एम्बेसी के ऑफिस में पहुँचा दिया